महारद जी के पास गए तब अपना संशय बताया बताया कि मैं पास उनको कहा जाए भगवान के लिए लेकिन हमें शशय हो गया अभी भगवान कैसे है ये बताया महारद जी को ब्रह्म जी के पास गए तभी अपना संशय बताया उन्होंने तो गुण आए का ऐसा संशय हो गया शंकर जी के पास गए तब शंकर जी को भी अपना संशय बताया लेकिन गरुड़ के पास इनके आकाश दुष्णी के पास जब तो कैसे संशय बताने देती है वो तब है बताया वो तो बताते क्या धर्म को ये संशय वो जो संशय था वो आश्रम में आते ही प्रवेश करते ही संशय धर्म मोह शब्द अब देखो ये तीन शब्दों का प्रयोग करते साथ साथ मैं का पहले उसका प्रयोग कर चुका हैं उसके न्यायास उत्पन्न मोह है संशय है और धर्म है लोह को मैंने बिक्री बुद्धि है नया उत्पन्न तो जो सत्य है उस सत्य को मैं दिखाकर जो मिथता दिखा है उसी सत्य दिखाती है ये नया का कार्य है इससे मोह उत्पन्न हो गया विपरीत बुद्धि हो गई मोह उत्पन्न हो गया मोह उत्पन्न हो गया तो अब उसके बाद विपरीत बुद्धि में तो यही भ्रम है भ्रम करने माना जो मिथ्या है वही सत्य लग रहा है और वही सत्य माने हुए स्वीकार कर रही बुद्धि की यही सत्य है।, यह है।, है, तो तो तो है तो ये भ्रम है और है जब भ्रम है व्यक्ति को तब उस समय यह पहले जो समझते तो वो ठीक है कि आप समझते वो ठीक है जो तो शास्त्र कहते हैं वो ठीक है जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो ठीक है इस प्रकार की बुद्धि जब गांव होती है बस उधर दस उधर, दस उधर से तब वो तो संशय तो है तब ये कहते हैं ये सबके सब विकार मानसिक विकार एक ही जाति के हैं सब नया उत्पन्न है नया से उत्पन्न मोह भी है नया से उत्पन्न संसद भी है नया से उत्पन्न है ये सब नयासिक है उसी के कारण सभी इस का हुई है जहां माया का निवारण हुआ वहां ये सब गए नारा छूट गई तो लोग भी छूट गया इसी के साथ संसार भी गया इसी के साथ धर्म भी गया तो सत्य की अवलोकन हो गया जा। जहां सत्य दिखाई देने लगा तो मिथ्या मिथ्या करके लगने लगा सत्य सत्य करके लगने लगा वहां सब शांति हो रही थी तो गौरव जो है उनको जो संशय था भगवान कैसे ये कैसे वो कैसे वो सब जहां आकर हो गया और उसी के साथ साथ गर्वी में विनम्रता दिया संतर जी ने कहा कभी अभिमान उन्होंने किया होगा तो अहिमान भी छूट गया जहां वो हो गया माया दूर हो गई अभिमान भी जाता है विनम्रता आ गई अभी पाप करके गर्व को काभूषण को संबोधन करते हैं ग्रड़ी और उसके बाद फिर भी जो कुछ बोलते हैं उनमें तो भी देखो कोई अहंकार नहीं है कोई कितनी विनम्रता है उनकी शक्ति गाणी में सब बोलते हैं कि अब श्री राम कथाति पावन है सदा शिखर दुख पुण्य भगवान भगवान श्री राम जी की परम पवित्र कथा सुनाओ जो पवित्र है सदा सुखदायी है और दुख को दूर करने वाली मैंने कथा रख तो जो वो पवित्र कथा है तो कथा का क्या है कि ये माया का जो आगरण से दूर कर देती है माया की मलिनता उसे दूर हो जाती है टाइम को धारित विकार नष्ट हो जाती है, ये तो उसकी पवित्रता का और जहां ये विकार दूर हो गए दुख दी के साथ दूर हो जाते हैं जब दुख दूर हो गए तो फिर सुख की प्राप्ति हो जाती है जो तो कि सबका साथ इस प्रकार से भ्रमण करते हैं कि जिससे की पूरी बात जो हो जो सिद्धांत तत्व हो प्रट हो जाता है तो श्री रामकथा अब श्री रामकथा अति पावनी और सदा सुखद और दुख पुंजनुसावन रामकथा सुनने पर अगर परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाए, चित्र तो तो फुछ को विश्राम मिलेगा तो फिर सुख उसको सदा के प्राप्त हो गया सदा के उसके समस्या दुख दूर हो गए तो कैसे सागरता को सुना रहेगी और उसी प्रकार से सात कहकर विनम्रतापूर्वक वक्त कहते हैं कि आप आदरपूर्वक वो कथा उनको सुनाइए हम सुनेंगे उसको बार बार बिलमो प्रभुतों ही अब देखो उनसे विनती करते हैं कि मैं आपको बार बार विनती करता हूँ कि मुझसे और कुछ नहीं चाहिए बस आप भगवान की कथा सुनाइए उन कथा सुनने के लिए आए तो बड़ी विनम्रता के साथ में वो कथा सुनने के लिए तैयार हो गए तो गर्व का उन्मान था अरे हम तो वैसे भगवान के भक्त हम तो वैसे जाने हम तो वैसे भगवान के पार्षद हमको क्या भगवान की कथा सुननी है हमको क्या सत्संग करने है इस प्रकार से तो उनको जो मन में जो भावना थी वो सब यहां करके के नष्ट हो गई और वो भगवान की कथा सुनने में उनकी रूचि उत्पन्न हो गई अब देखो ये भगवान की कथा की महिमा भी प्रसंग में आ गई गरुड़ जी को भी स्वयं आगे भगवान की महिमा भगवान की कथा की क्या महिला जी ने कहा था कि पहले सप्तम और सप्तम में भगवान की कथा जब बहुत काल तक सब सुनो तब गुरु होता है अब उसी उसी प्रकार से भी कहते हैं वही परमपरित्र कथा सुनाओ जिससे कि सारे दुःख दूर हो जाए सदा के लिए प्रसन्नता प्राप्त हो जाए सुनद गरुड़ के गिराज नीता है और सरल सुप्रेम सुखद सुख नीता है अब दुखों की बाने में इतनी बातें हैं यहाँ पर बोलती है शंकर ने कहा कि गौड़ ने अब विनम्रता के साथ ये सब कहा और सरलता के साथ बोला और बड़े प्रेम के साथ कहा और जो कुछ बोले वो सुखद बोले और कुंड का पवित्र भी तो। मैंने कपट इत्यादि नहीं था अगर बाणी में बोलने के लिए अब गरुड़ जैसे राजा होकर के आजभूषण जैसे पक्षी के कवे की प्रशंसा करने लगे तो कपट हो सकता लेकिन ये कपट भाव उनको नहीं है इसलिए उनकी बाणी में पवित्रता है मैंने हृदय की सच्ची बात जो उनके हृदय की है अपने हृदय के भाव से बोल रहे हैं इसलिए कहा कि सरल बात उनकी, उनके जैसे उनके हृदय में बात है वैसे ही उन्होंने बोल भी दिया उसी प्रकार अब उनके हृदय में विनम्रता भी आ गई मेरा विभिमानता भी आ गई वैसा प्रगट भी होने लगा जब तक अभिमान रहता है तब तक सरलता नहीं आ पाती तब तक पवित्रता नहीं जहां अभिमान दूर हुआ लोग दूर हुए तो बस जबकि सरलता भी आ गई विनम्रता भी आ विनम्रता अहम भाव में विरोध है कि सामने कि विनम्रता भी हो अहंकार भी हो बड़े अहंकार के साथ विनम्र आए ऐसे कुछ होगा जहां विनम्रता आएगी फिर अहंकार नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि समूह का कहिराज नेता होने की जब गरिड़ी इस प्रकार से विनम्रता से बोला विनम्रता में हो ये सब विनम्रता है सिर्फ प्रेम भी है सुखद भी है परम पवित्र भी है है ये सब उसके अंतरखत्व है जब दिलीप होगा व्यक्ति तो उसकी बाणी में सरलता होगी तब उसकी प्रेम भरी बाणी भी होगी तब उसकी वाणी में पवित्रता भी होगी सुखदाणी बाणी भी होगी बोलने के लिए कभी कभी जो व्यक्ति बोले तो बोल के सुन सुनने वाले व्यक्ति को हृदय दुख हो से आघात लगे तो ये बाणी ठीक नहीं ये भक्तों की बोलने वाली बाणी नहीं अन्य लोग भले ही बोले ज्ञानी लोग भले ऐसे बोले कि तो दूसरे के मन को देख दें घायल कर दें ज्ञानी भी हो सकती है लेकिन भल तो नहीं बोलेगा भल्के दी है उसके हले में सबके प्रति प्रेम है सहज प्रेम सबके साथ में संतों का लक्षण सबके साथ में सहज भाव से सबके साथ प्रेम है चाहे वो वो व्यक्ति अपने आप हले हों बड़े हैं लेकिन प्रेम सबके साथ है ये संत तो भय काश मन परम उठाया तो कहते जैसे ही कालभूषणों ने यह सुना तो ताश कुमन कागभूषण कालभूषण जी मन मैंने बड़ा उत्साह आया कागबा तब तो बहुत अच्छी बात अब दौड़ भी कथा सुने तो कथा बन चाहने जा रहे थे अब दौड़ दौड़गी बैठी हुई कथा सुनने के लिए कालभूषण ने अपने बड़े उत्साह के साथ कथा प्रारंभ कर दी ऐसा लगता है कि कालभूषण को पहले की तथा सुनाई करके बता लेकिन अब तीन जब गरुड़ आए तब उनको कथा सुनाने में ज्यादा उत्साह आ गया कुछ श्रोताओं के ऊपर में डिपेंड करता है कथा नाचक की <laughs> तो ऐसा लगता है कि ग्रम कथा सुन है कैसे लोग हैं कैसे भक्त हैं कैसा उनका प्रेम है तो उसका कथानाचक के मन बुद्धि के ऊपर उसका हृदय ऊपर का प्रभाव पड़ता है पूरा भीतर भीतर पूरा तो भय तो का समाया और लाघ कहे है, गुणगारा का कांगी ने भगवान की कथा जो है कहना शुरू कर गुणगाथा तो ने भगवान की कहे कि मैंने पहले भगवान की महिमा सुनाई ये वंदना है कुछ लोग कहते हैं कि कागभूषण ने कथा सुनाई उसमें मंगला कर्म नहीं है शंकर जी तो तो तो ने कथा सुनाई तो उसमें मंगलाकंड है यादव्रत ने कथा सुनाई तो उसमें मंगलाकंड है तुलसीदास ने कथा सुनाई तो उसमें मंगलाकंड है लेकिन कारदूषण जी ने कथा सुनाई उसमें मंगलाकंड कहेंगे तो वो कहां तो से कथा मानते हैं कि कथ नहीं अति अनुराग भवानी रामचरित सर कही की दुखानी कहीं सबसे पहले उस समय जो रामचरित स मानस है वो सरोवर है उस सरोवर का वर्णन पहले किया बड़े प्रेम के साथ में तो पहले यही किया इस इस्तेमाल इसके पहले कुछ नहीं किया तो उसके संबंध ये कहे कि झा कबुल जाते हैं ला जो है रघुपति गुणगा तो इस है जब भगवान का है गुणगाथा पहले गाय हम भगवान की कथा सुनाते हैं कि पर परमात्मा है और ऐसे हैं ऐसे है निर्गुण हैं निराकार है निर्लेख है अखंडित रहें हैं सर्व जाति हैं सर्वशक्तिमान है भक्तों तो के ऊपर बांट है हैं उनको पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए फिर वह अवतार लेते हैं तो सभी साकार रूप भी धारण करते हैं ये सब जब उनको पहला बोला तो ये भगवान की गुणगाथा बोलिए यही मंगला चरण था मंगला चरण करने के बाद फिर कथा शुरू हुई तो कथा कौन कौन प्रसन्न आते हैं फिर तो बताते हैं सुनकर के प्रतिमा ही अपनी अनुराग भगवानी कि सबसे पहले उन्होंने जो वो हो पार्वती सबसे पहले बड़े प्रेम पूर्वक रा उन्होंने रामचरित सर का ही सुदानी पहले जो सर है उसका वर्णन किया ये रामचरित सर का जो वर्णन जो है यह पहले शंकर जी ने सबसे पहले किया और शंकर जी का तो कहा कालिषण ने शंकर जी से सुनाया इसलिए कालभूषण ने भी राम सर का वर्णन किया और तीसरी आरती ने तो वही कथा सुनाई जो शंकर जी ने सुनाई पार्वती जी को इसलिए खुशी राशि ने जो उसका प्रारंभ किया है ये राम, ये रामचरित सर क्या है रामचरित मानस तो मानस कमन मानसरोवर मानसरोवर से सही भगवान की कथा निकली है इसलिए इसको रामचरित मानस कहते हैं मानस क्या है मानसरोवर है जैसे कैलाश पर्वत है मानसरोवर है और मानसरोवर से जैसे सरयू नदी निकले इस प्रकार से जो है ये ये कथा उसी से निकली है तो माउन फरोवर क्या हुआ कि वो वहाँ को वर्णन कर दिया माउन सरोवर इस का है जिसमें कि चारों तरफ हैं है सात सात सीढ़ियां हैं और उसके चारों उसके सरोवर के चारों तरफ बगीचे हैं सुन्दर पक्षी हैं और उसमें कथा सुनाने वाले वहां पर बैठे हुए सब जगह बैठे हुए चारों घाट के ऊपर है और सात सीढ़ियां सात कांड है बगीचे उतर करके जाए तो जल भरा हुआ है जल जल क्या है स्वयं ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ही उसका जल है ऐसा जन जिस सरोवर में भरा हुआ है यह, यह समझो कि रूपक हो जाए इस तो प्रकार का जैसे की एक सरोवर हो ऐसे ही पर परमात्मा है परमात्मा है भगवान की कथा है और उस कथा से वाचक हैं ये सब कस तो उसी का रूप स्वीकार बन गया फिर जैसे मान सरोवर से मानो नदी सरयू नदी निकले तो जैसे सरयू निकलती है उसी प्रकार से कथा निकलती है में तो उसकी धारा भगवान की कथा से आती तो तो तो है तो तुलसीवास ने से जब सबू का भ्रमण किया है तब इस स्थान पर जगह जगह इसके लिए ये ये स्थान हम प्रमुख कथा के बता दिए फिर उसकी चिड़ियां बता दी उसकी धारा उसके बता दी उसके सर तो कर बता दिए किनारे के वृक्ष बता दिए ये सब उसमें सब बता दिए और सब कथा के साथ उनको जोड़ दिया कि जैसे नदी है तो नदी के जितने अंग हैं उतनी तो कथा के भी सब अंग हैं तो एक बार भगवान की कथा का जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब एक बार इस प्रकार से बता दिए कार्यात्मक ढंग से कंटेंट लिखने का तरीका है जैसे कोई पुस्तक लिखता है तो कल शुरू में दिशा सूची देता है तब दिशा सूची पर तो वैसे तो लेखक कोई किसी सब्जेक्ट की पुस्तक लिखेगा तो ऊपर हृदय लेकर विषय सूची पॉपिक लिख दे अध्याय का नाम लिख दिया प्रष्ट संख्या लिख दी और लिख करके सूची बन गई लेकिन कभी तक कल जब सूची बनाएगा तो वैसे नहीं बनाएगा उसकी कविता चलेगी अध्यात्मक धारणा चलेगी तो वो कहीं न कहीं किसी ने किसी और भी प्रकार की सूची देगा तो इन्होंने इस प्रकार के वहां तो पर सूची दे उसकी। तथाथ तथाथ तथाथ दी उसकी कथा <coughs> तो तो के साथ साथ धारा बहती है उसकी इन सब बातें जितने भी कथा की है तो सब उदाहरण उसमें से आकर नदियां मिलती आकर के जो जो नदियां आकर के मिलती है उन नदियों का जो साथ ही जोड़ दिया फिर जाकर के वो नदी गंगा जी भी मिल जाती है हाँ। तो गंगा जी भी मिल तो गई पथिर क्या हो गया और फिर गंगा जी फिर समुद्र तरफ चलते और तो समुद्र में जाकर के मिल गई पथर क्या हो ऐसे करके वो कथा आगे बताते चले जाते हैं तो ये सब वर्धन सिंहों ने में भी उसका सबका कर दिया पहले इसका सब वर्णन समझा दिया तब आगे की कथा चलती है फिर कहते हैं उसके बाद में पुण्य नारद कर मोहर पारा ये हो गए कि मारद जी का जो जिस प्रकार से नारद जी को मोह हो गया था मार्गमोह की कथा को सुनाई मार्गमोह <coughs> की कथा सुनाने अब उसके पहले किसी राशि ने भगवान के अवतार के हेतु बताए कैसी घटनाएं घटी जिसे भगवान के अवतार लेने का कारण बन गया तो उसके कारण बनने में कई कथाएं भूल दी <coughs> उसी ने एक नारद की कथा जो है बीच में पांच कथाएं हैं दी उसमें बीच के मध्य की कथा नारद जी की नारद के मोह की कथा के बाद में फिर आती है मन शत्रु कथा मन शत्रु कथा के बाद में और जब प्रतापमान की कथा जब प्रतापमान की कथा आती है तो उसके बाद फिर भगवान के अवतार का वर्णन राणी जन्मदेनी का वर्णन फिर वहां से प्रारंभ होता नारद मोह के पहले जलंधरगढ़ की कथा संक्षेप में आती है So, तो इस प्रकार से कई कथाएं इस प्रकार के हैं तो इससे ये मालूम होता है कि भगवान के अवतार के हेतु अलग अलग कल्पों में अलग अलग होते रहे किसी कल्प में कोई हुआ किसी कल्प में कोई हुआ लेकिन जब भगवान की कथा सुनाई जाए तो कम से कम इन अनेक हेतुओं में से कोई न कोई एक हेतु बताना चाहिए कि इस हेतु से भगवान ने अवतार लिया तु तो यहां का विष्णु ने मारग की कथा को प्रधान लाना और उसी में नारद जीने के बाद भगवान को साथ दे दिया कि तुम जो इस प्रकार के मनुष्य का सही धारण करो तब तो मानव तुम्हारी सहायता करे तो तुम स्त्री जियोगी लिखी हो ये सब जो उन्होंने साथ दे दिया उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा तो अवतार देने का कारण जुड़ की कथा के साथ में इसलिए मारद मोह की कथा सुनाए मार्ग की कथा की अपनी विशेषता है उससे ये सब हो जाता है कि अहंकार कितना घातक है कितना दुखदाई है उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए अपने आप छोड़े या भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान ये अहंकार किसी प्रकार से छूके उससे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए इस अहंकार का उसका कथा से वहीं से मालूम होने लगता है और ये भी उसमें दिखा दिया कि तो देखो नया जो वो कितनी कठिन है मारद जी की तरफ से मालूम हो गया <coughs> कि कोई व्यक्ति अभिमान करे कि हम तो बड़े जाने हैं हम तो बड़े भक्त हैं हमको मार धा कहा घेर सकती है लेकिन ऐसे लोगों को भी मारद जी जैसे लोगों को घेरी और <coughs> फिर कहते हैं कि देखो शिव बिरंग से काम हो वाली प्रकार की बात आने लगती शंकर जी भी इन सबको महाल देखिए अभी दिखा दिए माया की प्रबलता कितनी है और इस माया की काफी सारी समस्या है इसलिए इससे तो बचने का प्रयास करने करना है तो वहीं से पहली पता चल जाता है तो महाराज लोगों की कथा से श्रोता लोगों के मन में आ जाता है अरे महाराज जी को जब मोह हो गया वो इतने संकट तो में गए तो हम इस प्रकार संकट में फरक कर के तौर की बात है हमको जैसे महाराज जी से छुपकारा वो तो वैसे ही भगवान को प्रार्थना करें कि हम भी इसी प्रकार के अहंकार से छूट जाए माया से छूट जाए मोह से छूट जाए ये भाव श्रोताओं के मन में उसी समय से आने लगे हमारी कथा सुनने वाले मन में भी उस कथा के भाव से बाधित होकर के उसी के साथ उज्जुड़ जाए पार्टिसिपेशन हो जाए और अपने भी करने लगें इच्छा करने लगे कि जैसी कथा अपनी चल रही है उसी प्रकार से हमारा भी हमें भी ज्ञान प्राप्त हो हमें भी भक्ति प्राप्त हो हमारे भी दुखों का निवारण हो हमें भी शांति मिले हमें भी विश्वाम मिले ये भाव श्रोताओं के मन में प्रारंभ सही ही आ जाना चाहिए तब वो ध्यानपूर्वक कथा सुनेंगे अगर ये भाव नहीं आता तो फिर कथा ध्यान से सुनिए कथा चले गए तो कोई मन नहीं लगाएगा इसलिए प्रारंभ में कथा उस प्रकार की बोलते हैं जैसे नार कथा बोलते हैं। दूसरी बात ही को लगता है कि इन्होंने नारद जी की कथा पांच कथाओं में विस्तार है कि नारद जी की भी कथा कही है और मन शत्रुता की कथा थोड़ी विस्तार दी है लेकिन सबसे ज्यादा प्रतापधी कथा को विस्तार दिया है और ये कहा कि प्रतापधा वो वही फिर उसके बाद में मरने के बाद में कर रहा उसका भाई अलिमर्द वही कुंभकर्ण बना अरुण का जो मंदिर ये था वो है वही विभीषण बना तो इसका माना यह है कि तुलसीदास जी को दिखाई प्रदान धाम की कथा ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दी और उसी से भगवान के अवतार का राण का जन्म का उसी के साथ संबंध जोड़ दिया तो जहां जो कथा कोई भी हित दे किसी विकल्प का हित दे उसका कथा को उस सुना करके जब उसके बाद आगे बढ़ते कथा में तो फिर कहते हैं कहीं से बहुत रावण अवतारा और फिर का उसके बाद कथा आती है रावण की, तो की रावण के अवतार तो कर रावण भी फिर रावण का जन्म होता है जन्म होता है फिर बड़ा होता है फिर तो तपस्या करता है फिर शक्तिशाली बनता है फिर उसको अपना अभिमान आता है फिर तपस्या के बल पर शक्ति के बल पर फिर वो तीनों लोगों के विजय प्राप्त करता है और फिर वो अपना एक प्रकार से शासन ऐसा शासन चलाता है जहां पर कि वो अपने आप को ही अपना परमात्मा पर जो कुछ है वो तो अपना ही को स्थापित करता है और जो लोग किसी दूसरे परमात्मा की पूजा उपासना यज्ञ आदि करने वाले हैं उन सब को सबको मारकाट छ भरा देता है और उन सबसे विरोध करता है तो ये रावण इस प्रकार का एक रावण की उत्पत्ति होती है और फिर रावण की लीला किस प्रकार की है कैसा कैसा ये बताते हैं और जब रावण जिस प्रकार की लीला होती है सारी पृथ्वी फिर आयाकर्म रहता है सब संत लोग साधु लोग धर्मात्मा लोग भले लोग सब परेशान होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर तो भर बढ़ जाता है और फिर सब लोग मिल करके फिर ब्रह्मा के पास जाते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं किस प्रकार से हमारा प्राण कैसे रक्षा अच्छा हमारी हो ये तो रावण प्रद्र और बस उसके ऊपर क्या हम कैसे इसके इससे अपने रक्षा कर सकते हैं तब तो फिर जब ब्रह्मा जी की जाए जाकर कहते हैं तब तो फिर ब्रह्मा जी फिर जो है मिलकर के तो सब देवता मिलकर के फिर तो परम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो तो भी अपने आप कुछ नहीं कर तब तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं तब तो भगवान फिर उनको सबको आश्वासन देते हैं प्रार्थना के बाद में तब तो कहते हैं भगवान की जन दल कर शुद्ध सोशा तुम याद भर उ सही को मुनिज उतारा लेहू के मित्र वंश उतारा और आदिशक्ति के उतर आया सब उतरिए माया कि हम अपने सब चारों भाइयों के साथ में उतार लेंगे वह हमारी चारो शक्तियाँ और उसके बाद जो आदिशक्ति सीता जी है वो भी उतार लेंगे इस प्रकार से कह यहाँ महाराज दशक के यहाँ उतार लेंगे इस प्रकार का आकाशवाणी होती तो ब्रह्मा समझा देते हैं <coughs> कि भगवान ने आश्वासन दे दिया है भय धारण करोगे पृथ्वी भय धारण करती है प्रतीक्षा करती है भार करने का और ये सब देवता लोग भगवान की सहायता करने के लिए और उनके साथ रह करके उनके दर्शन आदि प्राप्त करने के उनका प्रसन्न प्राप्त करने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं तो देवताओं हरी प्रसन्नता वैसे तो भगवान दिखाई देते और उतार लेंगे तो दिखाई देंगे उनके साथ हम रहेंगे मिल लीलाएं करेंगे उनके साथ हम उनके साथ में पार्षद बन करके सहायक बन करके लीला बनेंगे कल उनकी लीला पूरी होगी तो इसलिए ब्रह्मा जी संजय जी ये सभी लोग जितने हैं इंद्रादि देवता सूर्य आदि देवता सब जितने हैं अज्ञात सब देवता जी को फिर सब अवतार लेते हैं सबके सब अवतार लेते हैं बानर रूप भाल रूप ये सब ढाल कर करके ये सबके सब प्रसन्न तो सब कराते हैं ये तो सवाल आते हैं उसके बाद फिर पहले से ही तैयार उसके बाद फिर जब समय आता है तब भगवान अवतार लेते हैं इसलिए कहते हैं कि प्रभु अवतार कथा कमी जायी तब फिर बातें आती भगवान के अवतार की कथा फिर भगवान अवतार लेते हैं मधुनाथ कुमी का शुक्ल पक्ष हूँ और ऐसे करके जब समय लगाता है तब भगवान आकर के अवतार लेते हैं फिर जब अवतार लेते हैं अयोध्याए तब उनकी तालमिलाए प्रारंभ होती है तो कद्यप से सुचरित करके पता लाई दर पड़ोस ने जो है वो कागज सुन में बड़े मन लगा करके भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया अभी मन लाई कहा आ गया इसलिए आ गया मन लगा कर तो सभी कहा उत्साह के साथ तो सभी कहा लेकिन कागज सुंद को भगवान की बाल लीलाओं में ज्यादा प्रीति है भगवान की शक्न लीलाएं ही सब गई सबसे ज्यादा कागज को भगवान राम की बाललीलाएं अच्छी लगती है तो जिसको जो अच्छा लगे तो वही ज्यादा बोले जहां जहां तुलसीदास तमाम कथाएं नीत इत्यादि की सब है तो तुलसीदास ने कोई कथा को संक्षेप कर दिया बिल्कुल नाम दे दिया बराबर बस और उसके बाद आगे बढ़ और कहीं कहीं उसी बात को ऐसे विस्तार कर दिया कि किसने क्या कहा उसने फिर क्या कहा फिर उसने क्या कहा फिर उसने कहा एक शब्द शब्द उनको लेकर के बोलने तो पूरा विस्तार कर लगते है तो जहां जिसकी रिस होती है उसी कथा को विस्तार करता तो को तथा है तो पार्कदर्शिंद जी के बाल बाललीला की कथा सबसे ज्यादा प्रिय है आगे जल्दी वो स्पष्ट हो जाएगा पार्कश्यू जी फिर कहते बाद में कि जब जब भगवान का अवतार होता है तब मैं जाकर के उनकी बाललीलाओं को सुन देखता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि बाकी कथाएं जितनी भगवान की लीलाएं हैं वो तो कारदी जी को शंकर जी के द्वारा या नायक जी के द्वारा मालूम होती रहती हूँ और करके उनको सुनाती हूँ लेकिन जबकि दाल लीलाएं भगवान की है वो तो काजभूस के स्वयं अपने आप से देखी और एक साल के टीम कई कल की, की देखी तो हुई है जब तक पांच वर्ष की आयु जब तक भगवान के नहीं होती तब पांच वर्ष तक ताजभिंग नहीं रहती है और कब कब वही सली तो उनको कहीं मना कर सकता है आकर के पेड़ बैठ जाते हैं के ऊपर छठे के ऊपर आकर बैठे हुए और बस भगवान की लीलाएं उनको बाल लीला देख रहे हैं रहे हैं कर रहे हैं कंगा में पल हुए हैं ये खोरा है हिला रहे हैं बुला रहे हैं खा रहे हैं हो है हैं सब उनके सुबह सुनने के लिए नया होती है और कबुए के रूप में बैठे बैठे वहां से देखने और स्वाभाविक भी लगता है किसी घर में कौया आकर कि छोटे बैठते रहते बोलते रहते देखते रहते हैं ऐसे करके अयोध्याए हैं और को करने के लिए तो और सब अवतार हुए वह सब आए उनके सबके अवतार भगवान के साथ लेकिन एक तो का आता भी अवतार होता है फिर कौआ आता है फिर बैठता है और बैठ करके भगवान की दीनाएं देता है भगवान में समय कुछ थोड़ा बड़े होते हैं जो कुछ खाते हैं जूठन फेंकते हैं तो करो कब्जा आकर खा जाता है पर तो पकड़ने को दौड़ते हैं खाने को दौड़ते हैं तो उनके साथ खेल भी प्रकार से होता है भगवान कुत्ता दिखाकर कब्जे को अपने साथ बुलाते हैं। ये सब उनका देखा हुआ है साधुष्मीता तो उनका साथ खूब बड़े बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं तब स्वेश मन लाई मन बढ़ा करके खूब कहा प्रेम तो बाल चरित्र कही दीदी की दीदी और नन महा परम उछा और पर देखो एक बार फिर संकल्प भी कहते हैं पहले भी कह दिया कि तब चरित्र कही से मन लाई और फिर कहते हैं कि बाल चरित्र कही दीदी की दीदी ननम परम उछा उनके बाल चरित्र का वर्णन उनके मन में बड़ा उत्साह है बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने बड़े उत्साह के साथ में भगवान की बाल लीलाओं का खूब वर्णन किया अब उसके बाद फिर भगवान जब बड़े हो तब उसके बाद फिर ऋषि मैंने ने कही सकी श्री रघुवीर विवाह ये सब जल्दी हो गया इसमें देख तो तो तो दे दे नहीं लगी फिर ऋषि का आगमन हुआ तो देख नहीं ये जैसे आए तो स्वयं के साथ भगवान राम लक्ष्मण चले गए और जब जनकपुरी में गए तब विवाह होती भी देती लगी कोई कोई कथा सुनायेगा तो भगवान की कथा जब विवाह ही सुनाता रहेगा अब आठ दिन तथा सुना रही हो तो छह दिन का भगवान का विवाह और दो दिन में पहले की तथा एक दिन में पहले की तथा एक रात की कथा से सुना और फिर जिस टाइम जब विवाह हो तो फिर नए कपड़े नए दिशावर इसी दिन काफाई और विवाह वाली मैं फिर बल वीर हुआ हुआ चुके हूं आगे कथा करें